खरदूषणों को इसने पूरा वृथान्त बता दिया उस समय 14,000 राक्षसों को खरदूषण लेकर आए 14,000। उस समय राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम अपनी भाभी को लेकर जाओ खरदूषण ने कहा हे राजकुमार तू बड़ा सुंदर है हमें तुझ पर दया आती है हम तुझे मारना नहीं चाहते क्योंकि तो मोहित हो गए थे खरदूषण राम जी को देख तो खर दूषण ने कहा ऐसा करो तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो तुम यहां से चले जाओ अब भगवान ने कहा कि छोड़ने के लिए तो अपनी पत्नी हमने हासिल नहीं करी है कि तो उस समय भगवान जो है चौदह हजार राक्षसों से लड़े कैसे लड़े भगवान क्योंकि हर राक्षस को ऐसा लग रहा था कि ये रा राम ये रा राम तो एक दूसरे में राम नजर आ रहा था तो एक दूसरे को मार मार कर सबकी लीलाओं को समाप्त कर दिया और भगवान श्री रामचंद्र जी ने खरदूषण की लीला को भी समाप्त कर दिया ये देखकर तो सुर पंखा हैरान हो गई और सीधी किसके पास चली गई अपने भाई राजा रावण के पास राजा रावण को कूटनीति का सुंदर उपदेश इसने दिया हैगा और बहुत झूठ बोला इसने इसने कहा कि मैं तो आपकी पटरानी बनाने के लिए सीता को लेने के लिए गई थी पर देखो उनके ये देवर ने उनके पति ने मेरी क्या दशा कर दी अब हुआ ये कि कि जब सूर्य पंखा ने कहा कि उन दोनों ने खरदुषणों को मार दिया ये सुनकर जो है रावण हैरान हो गया था और अब रावण का आत्मा बल गया कि ये भगवान है क्योंकि जो बल मुझ में है वही बल किसके अंदर था खरदूषण में भी था तब तो वैराग्य तो जागा पर थोड़ी देर के लिए जाएगा। फिर रावण ने विचार किया देखो अब मैं इसका भजन तो कर नहीं सकता हो भजन नहीं तामस देहा तो इन्हीं के हाथ से मर जाता हूं वही ठीक रहेगा इस तरह से रावण को वैराग्य हो गया था कि राम स्वयं कौन है भगवान है उस समय रावण जो है अपने मामा मरीषि के पास गया और कहा कि महा तुम्हें एक ऐसी शक्ति है कि तुम किसी भी पशु का रूप धारण कर सकते हो तुम सोने का हिरण बन जाओ सीता जी तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगी राम जी तुम्हारे पीछे भागेंगे और उस समय में उस समय वो तुम्हें जब बाण मारेंगे के के चिल्लाना जब लक्ष्मण जी जाएंगे कुटिया खाली होगी तो मैं सीता का हरण कर लूंगा इसने मना कर दिया हमारी चीना कि तुम राम की महिमा को नहीं जानते मगैर नोक के बाण से सो दूर उठाकर इनने मुझे फेंक दिया राम ने देखा ठीक है तो, तो मेरे हाथ से ही मर जा तो उस समय जो है वो इस मरीच ने सोचा कि इसके हाथ से मरुष सोचा राम के हाथ से ना मर जाओ मरीच ने सोने का हिरण बनकर चला गया सीता मैया इस हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम जी को कहा मुझे हिरण चाहिए तो लक्ष्मण जी को कहा राम जी ने लक्ष्मण जी ने कहा भैया सोने का हिरण होता ही नहीं है इन निशाच की माया बड़ी विचित्र है तो उस समय जो है अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राम राम जी जी उस उस के के पीछे पीछे अब महाराज हुआ ये कि जब भगवान श्री भाग रहे थे उस समय रामचंद्र ने कहा कि भगवान नहीं हो सकता क्योंकि सोने का हिरण होता ही नहीं है और ये तो सोने के हिरण के पीछे भाग रहे तो जो वैराग्य जागा था ना रामण के अंदर वो वैराग्य खत्म हो गया और यहां जो मरीची वैरा के जागृत कर रहा था आप राम की महिमा को नहीं जानते उसे भी घमंड हो गया तो जगत जिन के पीछे भागता है ये तो मेरे पीछे भाग रहे हैं, उसे भी घमंड हो गया उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना एक बाण चलाया मरीची को लगा हाय लक्ष्मण के कर चिल्लाया ये कान ये आवाज जब सीतामय के कानों तक गई तो सीता मैया कि आपके भाई मुश्किल में आप उनकी रक्षा करे जाए तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया को कभी कष्ट आ ही नहीं सकता आपने देखा नहीं कि प्रभु ने जो है वो 14,000 राक्षसों को मार दिया ये सब माया है ये माया भी बना है और निशाचरों की माया बड़ी विचित्र होती है उस समय सीता मैया की बुद्धि वैसी घूम गई थी दंडक वन के अंदर कहा मैं जानती हूँ तुम तो मुझ पर कु दृष्टि रखते हो उस समय लक्ष्मण जी रोने लगे और लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि आप इस रेखा से बाहर मत जाना लक्ष्मण जी चले गए राम जी की ओर साधु के वेश में लक्ष्मण रावण जी आ जाएगा जब रावण साधु के वेश में आया तो सीता सीता जी ने कहा भाई आप अंदर आकर वृक्षा ले बोले नहीं मैं अंदर तो नहीं आ सकता आपको ही बाहर आना पड़ेगा क्योंकि लक्ष्मण जी की रेखा को पार करना रावण के बस में नहीं था उस समय सीता मैया बाहर आई और रावण ने माँ सीता का हरण किया और अपने पुष्प विमान पर रखकर अयोध्या लंका की तरफ लेकर चला गया उस समय गीधरा जटायु आया और गीतराज जटायु से रावण का युद्ध हुआ घायल कर दिया था रावण को गीतराज जटायु ने जब रावण मूर्छित हो गया तो गीतराज जटायु उसकी मूर्छा खुलने की इंतजार कर रहे थे जैसे रावण की मूर्छा खोली तो उसने तलवार से गीतराज जटायू के पंखों को काट दिया उन्हें घायल कर दिया यानी कि इस पर इतना घायल कर दिया कि अभी उनके प्राण निकल जाएंगे इस तरह आकाश मार्ग से गीतराज हटाइ नीचे गिरे अब वहाँ जब लक्ष्मण जी गए राम जी ने देखा तो अब सकुन होने लगा राम जी को और दोनों भैया जब कुटिया पर आते हैं तो कुटिया को सुनी देखा सीधा जी नहीं थी और भगवान राम जो है वो विलाप करने लगे उस समय हाय राम हे राम हे राम करते हुए राम जी को अपनी ही नाम की धवनी सुनाई दी तो उस समय घायल अवस्था में गीतराज जटायु जी राम जी के नाम को पुकार रहे थे गीधराज जटायु ने कहा कि पुत्र राम मैं अपने पुत्र बहु सीता जी की रक्षा नहीं कर सका तो उस समय जो है गीतराज जटायु को भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने गोद में रख लिया तो जटायु जी ने कहा कि राक्षसों का राजा राम सीता जी को लेकर चला गया है पुत्र राम मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपने पुत्र बहु की रक्षा के रूप में नहीं कर सका मुझे क्षमा कर देना तो भगवान राम ने कहा कि बाबा आप कुछ समय रही हमारे संग तो उस समय जटायु जी ने कहा नहीं प्रभु अब मुझे जाना ही पड़ेगा अब गीतराज हरायुद्ध के गोद में भगवान की गोद में और जिसको भगवान गोद में ले ले उसको कौन नाश करने वाला वेगा इस तरह से हुआ ये कि गीधरा जटायु जो है उनने भगवान रामचंद्र जी की गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और भगवान रामचंद्र जी ने गीधरा जटायु का अंतिम संस्कार किया प्रसंग आता है कि एक समय दशरथ जी महाराज जी देवसभा में स्वर्ग में थे उस समय शनि महाराज जी की आंखों पर पट्टी बंधी थी अब हुआ यह कि जब शनि